औरूर सदा गुलाब एक मर्तबा एक रेगिस्तान में जहां कोई जिंदगी नहीं रह सकती थी एक वाकया हुआ वहां खिला एक खूबसूरत परकशिश गुलाब ये छोटी सी कली थी जो एक खूबसूरत फूल में खिल गई अभी तक उसकी सारी पंखुड़ियां आनी थी एक बहुत ही खूबसूरत बात थी जो किसी ने कभी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 एक मिनट क्यों ना हम इसका नाम मैजिक रखते हैं ओह ये बहुत ही तिलस्मी नाम है मैजिक और उस खूबसूरत फूल का नाम रखा गया मैजिक मैजिक एक आम गुलाब नहीं थी और वे दोनों कैक्टस ये बाहु भी जानते थे वो आम फूलों के मुकाबले बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी टेड और मॉस बहुत हो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 फिर तुम थोड़ा चल फिर क्यों नहीं लेते? तुम्हारी जड़ें तुम्हारे काए हैं। आ, बस मुझे चुटकी काटना बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हें चुटकी नहीं काट रहा। अपनी खुली आँखों से ख़याल देखना बंद करो। वो कैक्टस घंटों इस पर बहस करते रहे। कोई भी उस छोटी मासूम गुलाब पर इल्साम नही <laughs>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 हैरत की बात है कि वो टैड से लंबी हो गई पर अभी भी मॉस से छोटी थी। दोनों कैक्टसों को अपनी मैजिक पर बहुत नाज था। उसकी जड़ें रेत के नीचे फैलती गईं और उसे सतह पर मजबूती से जकड़े रखा। मॉस उसे नहलाता जब भी वो इसकी गुजारिश करती और टैड दिल खोलकर अपनी टहनी खोल देता और उ उसे अपने दोनों दोस्तों से बहुत मोहब्बत थी। महीनों गुजर गए और आखिर रेगिस्तान में एक मेहमान आया। वो एक सैलानी था जो ऊंट पर सवार था। ये क्या? एक गुलाब? वो भी रेगिस्तान में? ये बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही खूबसूरत नजारा है जो मैंने आज तक नहीं देखा। सैलानी नज़दीक गया और उसने फूल का फिर उसने एक पानी का प्याला लिया और उसे मैजिक के सामने रखा। तुम यकीनन बहुत प्यासी होगी छोटे से फूल। एक मिनट, मैं अपना छोटा सा स्प्रे निकाल लेता हूँ। वक्त आ गया है तुम्हें गुसल कराने का। पर मैजिक नहीं सुन रही थी। वो उसे देखकर मधुशोर ही थी जो उसने पानी के प्याले में देखा। ये � उस सधे हुए अंदाज़ को तो देखो, ओ, ये चमकता लाल रंग, घनी पंखुड़ियाँ, मैं बहुत शानदार दिखती हूँ। इस पूरे वक्त मैं सोचती थी कि मैं टेड और मॉस की तरह लगती हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे उनकी जरूरत है, पर नहीं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। वो मेरी वज़ह से दिलकश दिखते है उन बूंदों ने मैजिक को और भी मैजिकल बना दिया। ओह मेरे खुदाया, ओह मेरी जानिब तो देखो। हम्म, ये फूल तो बहुत ही खूबसूरत है। ओह, शुक्रिया अजनबी। मुझे यकीन है कि मुझे अच्छा इनाम मिलेगा अगर मैं इस फूल को जड़ से उखाड़ लूं और अपने साथ लेकर जाऊं। तुम्हें शहर देखना अच शहर, यकीनन मुझे शहर देखना अच्छा लगेगा। ओह, तुम्हारे तने पर ये जख्म कैसा है? हाँ, ये जरूर इन कैक्टसों की वजह से होगा। तुम्हें हक है बाग में रहने का, महफूज ताकि हर कोई तुम्हें आकर देख सके। सैलानी को इसका इल्म नहीं था कि वो जख्म इसलिए लगा था कि मैचिक को झुकना पड़ता था टै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 Oh! <laughs> अब बताओ कि कौन है बेवकूफ? अच्छा मजा चखाया तुम्हें। सेलानी सुन नहीं सका कि कैटर्स उस पर हंस रहे हैं, पर उसने मान लिया कि वे हंस रहे होंगे। इससे वो और गुस्से में आ गया और उसने टेड को लात मारी, लेकिन फिर भी। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। अब इसे ये बंद करना होगा। सेलानी उदास होकर अपने उंट पर बैठा और चला गया। टेड और मॉस दोनों दिल खोलकर हंसे पर मैजिक नहीं हंसी। तुम दोनों की जुर्त कैसे हुई? तुम मुझसे इतनी हसद क्यों कर रहे हो? हसद, मैजिक तुम समझ नहीं रही। वो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए ले जा रहा था। उसे तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं क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 वो शिकायत करती रही और दोनों कैक्टसों की बेझती करती रही। उसने कसम खाई कि वो कभी झुकेगी नहीं टैड से पानी पीने के लिए। वो अपनी खूबसूरत गर्दन को दर्द नहीं पहचाना चाहती थी। यकीनन तुम कभी पानी नहीं पियोगी। ठीक है, टैड हमने इसके लिए बहुत कुछ कर लिया। अब इसे अपना काम खुद करना ह वो दोनों उस पर बहुत नाराज हुए कि उसने अचानक कितना जिद्दी रवैया कैसे इख्तियार कर लिया। मैजिक बहुत खुश थी पहले कुछ दिन तक। उसकी जड़ों का पानी इस्तेमाल हो रहा था उसे तरु ताजा रखने के लिए। उसने दोनों ही कैक्टसों की तरफ तवज्जो नहीं दी और हमेशा अपना सिरू पर उठाए रखा। पर एक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 एक और दिन गुजर गया और मैजी का पूरी तरह झुक गई थी। वो बेहोशी में और कमजोर थी। वो रोनी लगी। <laughs> मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें जीने के लिए पानी की जरूरत है। तुम घरूर ज़्यादा फूल। मेहरबानी करके हमें अपनी मदद करने दो। <laughs> तुम अभी भी मेरी मदद करना चाहते हो? मैं छुपना �